ऐतिहासिक आर्किमिडीज़ की गुलाम, टेरी, चित्र विषय सूची, जानने के लिए कुछ शब्द अध्याय एक सिरे का शेर अध्याय दो रोमनों का रोमनों का आगमन अध्याय तीन आर्किमिडीज़ की गुलेल, अध्याय चार आर्किमिडीज़ का पंजा अध्याय पांच आर्किमिडीज़ का अंत अध्याय छुलाम का जीवन अंत के शब्द जानने के लिए सब एक प्राचीन यूनानी कथाकार जिनकी तंत्र कथाएं कोई सबक आर्किमिडीज़ को खोज करते समय आर्मिडीज द्वारा आर्कीमिडीज द्वारा बोला गया शब्द सिरेक्यूज इटली में सिली द्वीप के पूर्वी हिस्से में स्थित एक यूनानी उपनिवेश अंग रखा प्राचीन यूनानियों रोम द्वारा पहनी जाने वाली एक लंबी कमीज अध्याय एक सिरे का सिर सिरे 213 ईसा पूर्व इस ईशापुर जो एक ग्रीक कथाकार थे ने कहा आप किसी महान व्यक्ति के काम में हाथ बट पटा सकते हैं लेकिन उसके पुरस्कार में आपको हिस्सा नहीं मिलेगा मेरे मालिक को मुझे बेवकूफ कहना पसंद था तुम मूर्ख हो लेडा वो कहते यदि तुम्हारे पास दोगुना दिमाग होता तो भी तुम मूर्ख ही रहती कहने के लिए यह बड़ी चतुर बात थी बेशक मेरे मालिक आर्किमिडीज़ पूरे ग्रीस में सब ग्रीस में सबसे चतुर व्यक्ति थे अगर उन्होंने मुझे बेवकूफ़ बुलाया तो शायद मैं मैं बेवकूफ़ ही रही हूँगी मैंने उनके कमरे साफ़ किए उनके कपड़े धोए उनके लिए खाना बनाया और उनकी मशीनों के परीक्षण में मदद की क्योंकि आर्किमिडीज़ एक महान आविष्कारक थे लोग उन्हें सिरे की शेर कहते थे और वो अक्सर शेर की तरह ही मुझ पर दहाड़ते थे मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि तुम्हारा दिमाग एकदम नया और पूरा है क्योंकि तुमने कभी उसका इस्तेमाल नहीं किया उन्होंने मुझसे कहा धन्यवाद सर मैंने जवाब दिया मैं काफी अनाड़ी थी जब मैं उनकी वर्कशॉप में बोतलों और उपकरणों की धूल साफ करती थी तो मैं अक्सर उन्हें गिरा देती थी तुम एकदम गधी हो लिडा वो कहते अच्छा मैंने तुम्हें क्या बुलाया गधी मैंने जवाब दिया अर्मीज के स्नान करने के बारे में भी एक कहानी है यह बहुत पहले की बात है मैंने वो इसके बाद काफी बाद ही उनके साथ काम करना शुरू किया जब वो नहाने के टब में बैठे तो उसमें से पानी निकलकर फर्श पर बह निकला इस, इसने उन्हें गणितीय विचार दिया जिसे मैं कभी समझ नहीं पाई बहरहाल उसके बाद आर्किमिडीज़ स्नान टब में से लगाकर बाहर कूदे और सभी लोगों को सिद्धांत बताने के लिए सड़क पर दौड़े यूरेका उच्लाये यूरेका का अर्थ था कि उन्हें उसका उत्तर मिल गया था। लेकिन आर्केमिडिस नंगे थे उन्होंने कपड़े पहनने का इंतजार नहीं किया वो अक्सर ऐसी साधारण बातों को भूल जाते थे और मुझे लगता है कि वो उनका शानदार दिमाग ही था जिसने बाद में उन्हें मार डाला वो सोचते थे कि हर कोई उनके आविष्कारों से उतना ही उत्साहित होगा जितना कि वो खुद थे वो भूल जाते थे कि अन्य लोगों की भावनाएं होती हैं और कुछ लोगों में बदला लेने की भावना भी काफी प्रबल होती है अगर वो मेरी तरफ व्यवकूफ होते तो आज आर्किमिडीज़ की मुसीबत तब शुरू तो क्यों रखा है शायद सस्ती नौकरानी होगी सस्ती हूं क्योंकि आप मुझे वेतन नहीं देते क्योंकि आप मुझे कुछ भी वेतन नहीं देते मैंने उन्हें याद दिलाया फिर तुम जिंदा कैसे रहती हो उन्होंने पूछा मैं आपके लिए जो खाना पकाती हूँ उसमें से मैं भी थोड़ा सा खा लेती और मैं आपकी अटारी में एक पुअल के बिस्तर पर सोती सूती मैंने जवाब दिया हूँ और बड़बड़ाए मुझे लगता है कि मैं तुम्हें बहुत अधिक भुगतान कर रहा हूँ हाँ सर मैंने कहा उस दिन रोमन लोग हम पर आक्रमण करने आए उनके जहाज सिरे की तट से दूर शांत नीले समुद्र में तैर रहे थे उनके जर्मन उनके सैनिक टैग पर ही खड़े थे क्योंकि उनकी जमीन उनकी जमीन पर उतरने की हिम्मत नहीं हुई नहीं तो दीवारों पर तैनात हमारे सैनिक उन्हें तीरों से मार देते क्या रोम के लोग तट पर आने के बाद हमें मार डालेंगे सर मैंने पूछा पेकूफ बच्ची आर्कमेडिस ने कहा लीडिया तुम एक लीडिया तुम एक जवान और स्वस्थ लड़की हो मैं तुम्हें वे तुम्हें कभी नहीं मारेंगे वे तुम्हें उठाकर ले जाएंगे और तुम्हें गुलाम बनाएंगे पर फिर तुम्हें मेरे जैसा दयालु मालिक नहीं मिलेगा क्यों है ना जी सर मैंने कहा आर्क्यमिडीज का घर एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित था हमने बगीचे की दीवारों और शहर की दीवारों से जब नीचे देखा तब हमें रोमन जहाज गर्मी में थिरथिरते नजर आए सूरज बहुत तेजी से चमक रहा था काश उस समय मैं ठंडे नीले समुद्र में तैरने जा पाती मैं उन जहाज़ों को नष्ट करना चाहता हूँ आर्क्य ने कहा आप उन पर पत्थर फेंक सकते हैं मैंने सुझाव दिया उन्होंने मेरी तरफ़ देखा और फिर अपने गंजे फसीने से नर सिर को कपड़े से खोचा मेरी तरफ देखा और फिर अपने गंजे पसीने से लतपत सिर को कपड़े से पूछा बेवकूफ लड़की उन्होंने कहा क्या जहाजों के बारे में कुछ नहीं कर सकते मैंने पूछा शायद मैं कुछ आविष्कार कर सकता हूं उन्होंने कहा फिर मैंने ताली बजाई और मैं सूखी भूरी घास पर धो दी यह अद्भुत होगा सर मैंने कहा आप एक अद्भुत आविष्कारक हैं आपने पहले नदी से खेतों में पानी ले जाने का एक तरीका ईजाद किया था मुझे यकीन है कि आप उन जहाजों पर बड़े बड़े पत्थरों को फेंकने के लिए जरूर एक मशीन का आविष्कार कर सकते हैं मैंने कहा मेरे मालिक ने सिर हिलाया मेरे लिए पत्थर खोज कर लाओ और फिर मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि वैसा करना क्यों असंभव होगा उन्होंने कहा हां, उन्होंने सिर हिलाया अब लोग उसे आर्किन स्क्रू पेज के नाम से बुलाते हैं बगीचे में पत्थर नहीं थे क्योंकि मैं खर और पत्थरों की फूट पत्थरों को फूलों की क्यारी से दूर ही रखती थी लेकिन बगीचे की दीवार के बाहर खेत में कुछ बड़े पत्थर पड़े थे मैं अभी एक पत्थर लाती थी मैंने कहा आर्किमिडीज़ ने हाथ ऊपर खड़े किए मूर्ख बच्ची वो पत्थर तुम्हारे उठाने के लिए बहुत बड़े हैं उन्होंने कहा फिर मैं एक पत्थर को दीवार से उस पार फेंक कर फेंक दूँगी फिर मैं पत्थर को दीवार के उस पार फेंक दूँगी मैंने कहा अगर तुम उसे उठा तक नहीं पाओगी तो फिर तुम उस पत्थर को फेंकोगी कैसे वो शेर की तरह दाड़े अरे उन्हें फेंकना आसान है मैंने हंसके भी जवाब दिया फिर मैंने लकड़ी का वो तख्ता उठाया जिस पर मेरे मालिक बगीचे में बैठने के लिए इस्तेमाल करते थे मैंने तख्ते को अपनी बाँ के नीचे दबा लिया और बाहर मैदान में, में चली गई मैंने तख्ते के मध्य को एक मध्य में एक गोल पत्थर पर टिकाया मध्य को एक गोल पत्थर पर टिकाया और उसे एक सिरे उसके एक सिरे को जमीन पर गिराया मैंने उस तख्ते के एक छोर पर एक बड़े पत्थर को रखा फिर मैं तख्ते के दूसरे छोर पर कूदी उससे पत्थर हवा में उड़ा मुझे वो नजारा आज भी याद है मुझे अपने मालिक आर्कबिडिस का चिलाना आज भी अच्छी तरह याद है अध्याय तीन आर्किमिडीज की गुले मेरा पत्थर बादल रहित आकाश में उड़ गया वो दीवार के ऊपर से होकर नीचे बगीचे की ओर गया अगर मेरे मालिक वहाँ खड़े नहीं होते तो पत्थर निश्चित रूप से बगीचे में चला जाता उसकी वजह वो पत्थर आर्कबिडिस के सिर की ओर मुड़ा मेरे मालिक के सिर पर बाल नहीं थे जैसे सुंदर युवा अजाक्स के सिर पर अजाक्स के अच्छे बाल उसके खूबसूरत सिर के बीच में पटे हुए हैं अगर मेरे मालिक के ऐसे बाल होते तो पत्थर उन्हें बीच में बांट देता उसकी बजाय पत्थर उनके सिर से टकराते टकराते बचा आर्टी मौके पर हट गए और फिर पत्थर घास पर एक तेज पार के साथ टकराया। उफ मैंने मूर्खतापूर्ण उसका के साथ कहा क्षमा करे सर इस बार उन्होंने मुझे बेवकूफ़ नहीं कहा वो करा रहे थे और अब उनके पास मुझसे कुछ भी कहने को नहीं था उसके बाद मैंने तथ्यों को बगीचे में वापस रख तख्ते को बगीचे में वापस लेकर आई फिर उससे एक बेंच बनाई और उस पर मालिक को बैठा दिया तुम तुम शुरू हो मैं मत मुझे पता है मैंने कहा मैं मूर्ख हूँ उन्होंने अपना सिर और जारी रखा तुम तुम मुझे मार मैं बड़ी पत्थर को फेंक सकती थी और तब आप उसे बेहतर देख सकते थे मैंने कहा उन्होंने अपना सिर हिलाया तो मुझे मार सकती थी वो चिल्लाए क्षमा करें सर मैंने कहा जब मैं छोटी थी तब मैं अपने भाइयों के साथ इस खेल को खेलती थी हम कपड़ों कपड़े की गेंदों को हवा में उछालने के लिए एक छोटी सी तकनी का इस्तेमाल करते थे फिर हम देखते थे कि उस गेंद को कौन पकड़ सकता था लेकिन मुझे यह पता था कि वो तकनीक एक पत्थर के लिए भी काम करेगी उन्होंने मेरी तरफ देखा तुमने ऐसा क्यों किया उन्होंने मांग की क्योंकि आपने मुझे आपके लिए पत्थर खोजने के लिए कहा था मैंने उत्तर नहीं मैंने कहा था हाँ हा, आपने कहा था मैंने कहा तो मैंने ही कहा मैं तुम्हें यह दिखाने जा रहा हूँ ताकि रोमन जहाज़ों पर बड़े पत्थर फेंकना असंभव है उन्होंने कहा यदि आप ऐसा कहते हैं सर मैं बुद्ध बुधाई लेकिन अगर मुझे एक बहुत लंबा तख्ता मिलता उन्होंने शुरू किया एक पेड़ जितना लंबा मैंने कहा हाँ एक पेड़ जितना लंबा तब मैं उन जहाज़ों को डुबोने के लिए बड़े बड़े पत्थर और बोल्डर फायर कर सकता था उन्होंने कहा मैंने अपना मुँह अपने हाथ से ढक लिया वो सर यह तो शानदार है मैंने घोषणा की सर मुझे पता था कि आप हमें बचाने के लिए कोई आविष्कार जरूर करेंगे लोग आपके बारे में जो कहते थे वो वाकई में सच लोग क्या कहते हैं उन्होंने कहा कि आप सीरीट्यूज में सबसे चतुर व्यक्ति मैंने जवाब दिया आर्कीमिडीज मुस्कुराए और सिर मैं ग्रीस में सबसे चतुर व्यक्ति हूँ उन्होंने घोषणा की वास्तव में मैं दुनिया का सबसे चतुर व्यक्ति अध्याय चार आर्कीमिडीज का पंजाब आप जानते हैं कि आगे क्या हुआ वो इतिहास की किताबों में लिखा है आर्कीमिडीज ने अपनी शक्तिशाली फेंकने वाली मशीनें बनाई उसे उन्होंने या गुलेल कहा सिरेक्यूज के महामहिम ने भीड़ को मुख्य चौट में मुख्य चौक में इकट्ठा किया खुद महल की खिड़की पर खड़े हुए। के लोगों सुनो हम देव, हम देवताओं द्वारा धन्य उन्होंने कहा अगर रोमवासियों के पास उनके जहाज हैं हमारे पास आर्किमिडीज़ है सिरेक्का तब तक जय जयकार करते रहे जब तक हमारे गले में खरासी नहीं पड़े रोमन जहाज डूब गए अगली सुबह में अपने मालिक का नाश्ता लेकर बनाने के लिए अपने बिस्तर से उठी मैंने उन्हें बगीचे में तालाब के पास घुटनों के बल बैठे हुए पाया तालाब में तैर रहे खिलौने वाले जहाजों को एक खिलौने वाली गुले से मारने की कोशिश कर रही थी क्या अब क्या नाश्ता पसंद करेंगे सर मैंने पूछा उन्होंने मेरी ओर अपना हाथ हिलाया तब वे किसी महान विचार के बारे में सोच रहे होते थे तब वो अन्य चीज़ों को जब वो किसी महान विचार के बारे में सोच रहे होते थे तब वो अन्य चीज़ों को कोई महत्व नहीं देते रात के दौरान रोमन हमारे बंदरगाह में दोबारा घुस आए उन्होंने जल्दी से कहा तो हम उन्हें अपनी महान युद्ध मशीनों से मारकर डुबो सकते हैं मैंने कहा उन्होंने एक कंकड़ उठाया और उसे खिलौने के गुजर पर उठा देखो उन्होंने कहा बंदरगाह में एक रोमन जहाज है मैं उस पर एक पत्थर फेंक रहा हूँ फिर उन्होंने फायर किया पर पत्थर तालाब के बीच में जाकर गिरा और छोटा जहाज बच गया फिर हम गुलेल को थोड़ा पीछे ले सकते हैं मैंने कहा मैंने कोशिश की है साधारण लड़की उन्होंने जवाब दिया उन्होंने गुलेल को कुछ पीछे लिया उन्होंने फिर फायरिंग की इस बार पत्थर तालाब के किनारे पर जा गिरा देखो करा उठे वो पत्थर बंदरगाह से भी पीछे गिरा है अगर हम इस तरह की गलती करेंगे तो हम अपने ही शहर को चकना कर देंगे रोमन चतुर हैं वे जानते हैं कि जब वे बंदरगाह के इतने करीब होंगे तब हम उन पर फायरिंग नहीं कर पाएंगे मैंने मॉडल को देखा और फिर बगीचे से एक टहनी उठाई मैंने अंगरखे से एक धागा लिया और उसे टहनी से लटकाया मैंने एक पिन को मोड़ा जब मैं छोटी बच्ची थी तब मैं अपने भाइयों के साथ मछलियाँ पकड़ती थी मैंने कहा तुम यह क्या कर रही हो बेवकूफ़ लड़की आर्मीज ने पूछा जब मैं छोटी थी तब मैं अपने भाइयों के साथ मछलियाँ पकड़ती थी मैंने कहा मैंने अपनी छोटी छड़ को मॉडल जहाज के ऊपर लटकाया और उसे हवा में उठाया अगर रोमन बंदरगाह के बहुत करीब आते हैं तो हम उन्हें पानी से इस तरह बाहर खींच सकते हैं मैंने हंसते हुए पूछा हंसते हुए कहा बेवकूफ़ बच्ची वो बोलो हम एक शक्तिशाली मछली पकड़ने वाली छड़ नहीं बना सकते या एक बेवकूफ़ी से भरा विचार है मुझे पता है सर मैंने आप भरी आर्डिस ने अपनी उंडियाँ चटकाई लेकिन अगर हमने एक लंबी ट्रेन बनाई वो मेरे हाथ से रॉड लेते हुए बड़बड़ाई तब हम बंदरगाह पर पहुँच रोमन जहाजों को पकड़ खींच सकते हैं हम किसी केकड़े के पंजे की तरह उन जहाज जहाज़ों को पकड़ सकते हैं यूरेका मैंने अपना बूख अपने हाथ से ढक लिया ओह सर यह शानदार है न नहीं। ओह सर मुझे पता था कि आप हमें बचाने के लिए कोई आविष्कार जरूर करेंगे आपके बारे में जो लोग कहते हैं उसमें बहुत सच्चाई है लोग क्या कहते हैं उन्होंने पूछा कि आप सीरिक्यूज में सबसे चतुर व्यक्ति हैं मैंने उत्तर दिया हम इसे आर्कमिडीज का पंजा कहेंगे उन्होंने घोषणा अध्याय पाँच आर्क्यमिडीज का हम आर्किमिडीज़ के पंजे ने कई रोमन जहाजों को तोड़ा और उन्हें वापस समुद्र में खदेड़ दिया फिर सिरिक्यूज के महामहिम ने चौक में लोगों को इकट्ठा किया और उन्हें बताया कि मेरा मालिक कितना महान था उन्होंने आर्किमिडीज़ को बहुत बड़ा इनाम भी दिया यह बड़ी अजीब बात थी कि उनका महान दिमाग सरल विचारों को लेकर उन्हें युद्ध के हथियारों में बदल सकता था और वे उन विचार और वे विचार उन खेलों से आए थे जिन्हें मैं एक छोटी बच्ची जैसे खेलती थी मैं बहुत मूर्ख थी और यह नहीं देख पाती थी कि युद्ध जीतने में वो हमारी मदद कैसे कर सकते मुझे लगा कि वह अपने मालिक के काम में हिस्सा ले रही। एक दिन मैंने को एक बिंदु पर केंद्रित किया आर्मेडीज ने मुझे यह करते हुए देखा और फिर वो वहां से बड़बड़ाते हुए चले गए अगले दिन मेरे मालिक ने एक विशाल धातु का दर्पण बनाया और उससे सूरज की चिलचिलाती किरणे रोमन बेड़े पर केंद्रित की उससे रोमन जहाजों में आग लग गई उसके बाद सिरे क्यूज के महामहिम ने मेरे मालिक को और अधिक धन दिया मुझे उन पर बेहद गर्व था मुझे लगता था इसी तरह मैंने उन्हें मार डाला खैर मैंने खुद उनकी जान नहीं ली ले, लेकिन दोस्त मेरा ही था मैं मूर्ख थी आप देखें अंत में रोमन हमारी जमीन पर आ पहुंचे वे हमारे शहर में घूमने लगे और लोगों को मारते रहे और उन्हें सजा देते रहे अंत में वे पहाड़ी की चोटी पर हमारे घर पर आ पहुंचे मेरे मालिक बगीचे में थे वो कुछ नया करने की योजना बना रहे थे वो एक डंडी से धूल में गोले बना रहे थे एक रोमन सैनिक हमारे फाटक के पास आया कौन रहता है उसने पूछा। मेरे मालिक के शेर, मैंने गर्व से कहा मैंने बगीचे की और इशारा किया जहां आर्क्यूमेडिस मिट्टी में एक डंडी से कुछ खरोच रहे थे सिपाही ने आह भरी और कहा हमने उनके बारे में सुना है जनरल जनरल मार्शलस ने कहा कि उन्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा आह मैंने कहा यह बड़ी अच्छी बात है यह देखते हुए कि उन्होंने तुम्हारे साथ क्या किया है सिपाही कुछ ठनक गया बड़ी अच्छी बात है मैं हसी महान आर्मेडि ने गुलेल का आविष्कार करके आपके जहाजों को डुबोया था मेरा दोस्त उसमें एक, से एक जहाज में मारा गया था सैनिक ने अपनी तलवार निकालते हुए कहा फिर उन्होंने आर्किमिडीज़ के पंजे का आविष्कार किया और उससे आपके कई जहाजों को बर्बाद किया मैंने कहा और फिर मैं हंसी मेरा भाई उसमें से एक जहाज पर था और वो भी मारा गया सिपाही ने अपने सिर के ऊपर तलवार उठाई और वो चिल्लाया और जाहिर है कि उन्होंने जलाने वाले दर्पण का आविष्कार किया जिसने रोम के कई जहाज़ों को झुलसा दिया मैंने समाप्त किया उस दर्पण से मेरा हाथ जल गया था सिपाही दहाड़ उठा उसने मेरे मालिक की ओर कदम बढ़ाया और चिल्लाया आर्क्यमडिस तुम खलनायक मेरे साथ आओ मेरे मालिक ने रोमन सैनिक को दूर भगा दिया जब वे अपने महान विचार सोच रहे होते थे तब वे किसी अन्य को महत्व तो नहीं देते थे फिर उन्होंने कहा मिट्टी में बनाए मेरे गोलों को खराब मत करो यह मेरे मालिक की प्रसिद्ध अंतिम शब्द थे वे उनके अंतिम शब्द थे क्योंकि सिपाही ने एक पागल आदमी के रोष में अपनी तलवार उनकी गर्दन पर चला दी अध्याय छे ये गुलाम का जीवन मैं जानती हूं कि मैं मूर्ख हूं मुझे मारने वाले सैनिक को यह नहीं बताना चाहिए था कि आर्किमिडीज ने युद्ध की मशीनों का आविष्कार किया था मुझे कहना चाहिए था मैंने अपने मालिक को दिखाया है कि गुलेल कैसे काम करती है मेरी मछली पकड़ मछली पकड़ने वाली छड़ी ने उन्हें पंजे का विचार दिया और मेरे दर्पण ने उन्हें दिखाया कि कैसे एक घातक सूर्य किरण बनाई जाए लेकिन सिपाही इस बात पर विश्वास नहीं करता कि एक बेवकूफ़ लड़की के पास इतने अच्छे विचार हो सकते थे अगर मैंने ऐसा कहा होता तो शायद वो मुझे ही दोष देता फिर शायद उसने मुझे ही मार डाला होता शायद मेरी मूर्खता ही नहीं मूर्खता ने ही मेरी जान बचाई तो यह कहानी है कि कैसे सिरे कि उसके शेर का जीवन समाप्त हुआ लेकिन शेर के गुलाम का क्या हुआ मेरे साथ क्या हुआ आपको यह सुनकर आश्चर्य नहीं होगा कि मेरे मालिक ने सही कहा था मुझे रोमन, रोमन लोगों ने गुलाम बनाया लेकिन वो इतना बुरा जीवन नहीं था मेरा नया मालिक काफी दयालु था वो वास्तव में वास्तव में वो पुराने आर्कीमिडिस की तुलना में मेरे प्रति बहुत दयालु था और उसने मुझे कभी बेवकूफ नहीं बुलाया मेरे बूढ़े मालिक ने मरने से पहले अपनी कुछ दौलत मेरे साथ बांटी होती कि महामहिम कि कि आप किसी महान व्यक्ति के काम में हाथ बढ़ा सकते हैं लेकिन उसके पुरस्कार में।, में आपको हिस्सा नहीं मिलेगा अंत के शब्द आर्कमंडी लगभग दो सौ सत्तासी से दो सौ बारह ईशापुर यूनान में रहते थे वह ग्रीस यानी यूनान के सबसे चतुर व्यक्तियों में से एक थे जब सिरेक्स के ग्रीक उपनिवेश पर हमला हुआ तो उन्होंने वास्तव में रोमियों रोमनों को बाहर रखने में मदद के लिए युद्ध मशीनों का आविष्कार किया। आज हम पक्की तौर पर यह नहीं कह सकते कि उनकी सभी मशीनों ने काम किया होगा लेकिन फिर भी उनके विचारों में काफी दम था आविष्कारों में मदद करने वाली लीडिया की कहानी सच नहीं है लेकिन दो सौ पंद्रह ईसा पुरुष और उसके सैनिक को ने रोमन सेना को तीन साल तक बाहर रखा जब रोमनो ने सिरे रोमन को -को को की बात है कि आर्क्य धूल में गणित के एक प्रश्न को हल करने में व्यस्त थे उन्होंने उस रोमन सैनिक की उपेक्षा की जिसे उन्हें खोजने के लिए भेजा गया था सिपाही बहुत उग्र हो गया और उसने उस महान असहाय आविष्कार को मार डाला अपनी तलवार के एक वार से उसने दुनिया के, अब तक के सबसे चतुर्मेड को सिरे की उसका कहा जाता था। जैसे को वर्षों बाद भी याद किया जाता है नौकरों और अन्य सैनिकों की जरूरत पड़ी होगी आर्कमेडिस सैकड़ों लोगों की मदद से रोमन सेना को तीन साल तक रोक सके उनके ज्यादातर साथियों को अब लोग भूल गए हैं इस ने जो स कहा था वो सच है अब किसी महान व्यक्ति के काम में बढ़ा सकते हैं लेकिन उसके पुरस्कार में आपको हिस्सा नहीं मिलेगा समाप्त